श्री रामकृष्ण भक्तमालिका गिरीश चंद्र उन दिनों अंग्रेजी शिक्षा का सर्वपरि सम्मान था विवाह के समय दहेज आदि में जो धन मिला था उसे विलास व्यसन आदि में व्यय न करते हुए उसे गिरीश ने कुछ उत्कृष्ट अंग्रेजी ग्रंथ खरीदे और मनोयोग के साथ उनका अध्ययन करने लगे गिरीश जब जिस चीज से में लगते उसी में डूब जाते अंग्रेजी पढ़ते समय उनका अधिकांश समय घर में ही बीतता मित्रों के साथ गप आदि तक वे नहीं करते इन दिनों वे बंगला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे तथा घर में रहकर अंग्रेजी कविताओं का बंगला में पद्यानुवाद किया करते थे अपने संग्रह की हुई पुस्तकों से संतुष्ट न होकर, बाद में वे एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बन गए यवन में पदार्पण करके संरक्षकहीन गिरीश में साहित्य चर्चा के साथ ही कई दोष भी आ और आदि दुर्गुण क्रमशः प्रबल होकर सबका करने लगे। ही उन्हें केंद्र बनाकर का एक दल गढ़ उठा। इस दल के नेता गिरीश कभी वीन वाले सपेरे के साथ बाण खेलते हुए कभी मोहल्ले में आए पाखंडी साधु को सजा देते हुए कभी लोगों का अभाव देखकर मृतक का अंतिम संस्कार करने को जाते हुए तो कभी चंदा इकट्ठा करके गरीबों के आदि की की व्यवस्था करते हुए दिखाई देते, पड़ोसी लोग यद्यपि इस तथा तथा उनके दल की सहायता का लाभ उठाते तथा उसकी आशा भी रखते तो भी वे इस उखल दल को पसंद नहीं करते थे दामाद की चाल ढाल देख ससुर नवीन चंद्र ने उन्हें अपने सौदागरी दफ्तर में प्रशिक्षणार्थी के रूप में रख लिया अब से लेकर न्यूनाधिक पंद्रह वर्ष तक गिरीश बाबू विभिन्न दफ्तरों में नौकरी करते रहे देशों के अनुकरण पर बंगाल के समृद्ध घरों में उन दिनों थिएटर का प्रचलन बढ़ता जा रहा था परंतु जनसाधारण को उसे देखने का अवसर नहीं मिलता था अतः उनके लिए सार्वजनिक थिएटर प्रारंभ हुआ गिरीश बाबू अभिनेता या संगीतकार के रूप में इनमें भाग लिया करते थे 1867 में वे उन्हीं के, उनकी ख्याति फैल गई। फिर जब काल के प्रभाव के अनुसार उस सार्वजनिक थिएटर में भी टिकट लगना आरंभ हो गया तो गिरीश बाबू ने उसके साथ घनिष्ठ संपर्क विच्छिन्न कर लिया परंतु मित्रों के आग्रह तथा स्वयं की अपने इस के कारण कभी कभी वे उसमें भाग लेते थे क्रमशः उस थिएटर में में अभिनेत्रियों का का भी आविर्भाव हुआ और वह सार्वजनिक नाटक का दल व्यावसायिक समुदाय हो गया। यद्यपि इन दोनों परिवर्तनों में गिरीश का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं था तथापि यह बात भी सत्य है कि बंगाल थिएटर की पूर्ण विकसित अवस्था में वे विभिन्न समय पर विभिन्न नाट्य समुदायों में अध्यक्ष अभिनेता नाट्याचार्य नाट्यकार आदि के रूप में रहते हुए उनका संचालन करने के कारण बंगीय रंगमंच में शीर्ष स्थानीय हो गए थे तथा तो उसका भविष्य भी नियंत्रित करने लगे थे थिएटर में पहले तो दीन बंधु और माइकल आदि के नाटकों का अभिनय हुआ करता था अथवा बंकिम चंद्र के उपन्यास या नवीन चंद्र के काव्यों के नाटक का रूप दे दिया जाता था गिरीश बाबू भी पहले गानों की रचना उपन्यासों का नाटक में रूपांतरण तथा अभिनय आदि कार्यों में रत रहते थे। पर बाद में दर्शकों के क्रमशः बढ़ते हुए आग्रह से उन्होंने मौलिक नाटक लिखना प्रारंभ किया वे तब भी व्यापारिक कार्यालय में नौकरी कर रहे थे अतः आजीविका के लिए उन्हें नाटकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था केवल एक स्वाभाविक रस सृष्टि तथा रस बोध से प्रेरित होकर ही वे उसमें भाग लिया करते थे इसी कारण हम देखते हैं कि कृष्ण कुमारी के मंचन में अर्थात बाईस फरवरी 1873 सौ ईस्वी में भीम सिंह की भूमिका में अवतीर्ण होकर जब उन्होंने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर लिया और पुरस्कार के रूप में नाटोर के महाराज से राजवेश तथा तलवार प्राप्त किए तो उन्होंने वह सब स्वयं न लेकर थिएटर को ही दान कर दिया इसी प्रकार अभी और भी कुछ वर्ष तक नौकरी तथा थिएटर का कार्य एक ही साथ चलाने के पश्चात एक जनवरी अठारह ईस्वी से उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से थिएटर के ही उन्नति साधन में अर्पित कर दिया उस दिन से वे प्रताप चंद्र जौहरी के अनुरोध पर सौ रुपये मासिक वेतन पर उनके थिएटर के प्रबंधक नियुक्त हुए इसके पश्चात उन्होंने और भी बहुत से स्थानों पर अध्यक्षता की वे जब जहां भी जाते वहीं उस नवीन थिएटर के सर्वमान्य नेता तथा प्राण स्वरूप होते, अतः सभी थिएटर उन्हें पाने को ललायित रहा करते तथापि निर्लोभी गिरीश बाबू स्वयं किसी दल को नहीं त्यागते थे न किसी के साथ विवाद में ही लगते थे सभी लोग उनके मित्र थे फिर सर्वत्र ही उनकी निष्प्रियता सभी का चित्त आकृष्ट किया करती थी उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित होकर जब अमृतलाल आदि मित्र स्टार थिएटर का स्वामित्व ग्रहण करते हुए उसके भवन निर्माण में लगे हुए थे उसी समय एमरोल्ड थिएटर के संस्थापक गोपाललाल लाल शील ने गिरीश बाबू से कहा कि वे बीस हजार रुपये बोनस तथा साढ़े तीन सौ रुपये मासिक वेतन पर उनके एमरोल्ड के अध्यक्ष हो जाए उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीस बाबू इस प्रस्ताव से सहमत न हुए तो वे स्टार थिएटर का विनाश कर डालेंगे ग्रीस बाबू धर्म संकट में पड़े उन्होंने एमरॉल्ड थिएटर के संचालन का भार स्वीकार किया और अपने बोनस से से सोलह हजार रुपये स्टार थिएटर को दान कर दिए बाद में वे पुनः स्टार थिएटर में लौट आए गिरीश चंद्र की नाट्य प्रतिभा किस प्रकार विविध दिशाओं में प्रस्फुटित हुई इसका सविस्तार वर्णन देना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हम लोग भक्त गिरीश की खोज में निकले हैं अमृतलाल की भाषा में हम केवल इतना ही कहकर इस प्रसंग को समाप्त करेंगे कि गिरीश चंद्र ही बंगी रंगमंच के जनक हैं एकमात्र गिरीश चंद्र की बंगाली नाट्यशाला के पितृत्व पद के गौरव के अधिकारी है और कोई कभी इसके चाचा तक नहीं हुए। के, भक्ति पक्ष की चलने के हम उनके कष्ट को दूर करने के उद्देश्य से एक बार उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा आरंभ की थी परंतु अशिक्षित समाज उस पद्धति के लिए आवश्यक विधि निषेधों को मानकर नहीं चल पाता था से होकर उन्होंने उसे बंद कर दिया परोपकारी होने पर भी जौवन के आरंभ में गिरीश स्वेच्छाचारी थे तथा युग की हवा के प्रभाव से धर्म में श्रद्धा खो बैठे थे किंतु ऐसा होते हुए भी पिता के प्रति आगाध प्रेम के फल स्वरूप वे पितृ तर्पण किया करते थे वे कहते मैं जल देता हूं क्योंकि कौन जाने सचमुच इससे पिता का कोई लाभ हो तो एक बार शारदीय दुर्गा पूजा के पहले दिन कोई छिपकर उनके आंगन में दुर्गा प्रतिमा रख गया पूजा के दिन प्रातःकाल बहुत से पड़ोसी मजा देखने के लिए वहां एकत्र हुए नीचे शोर गुलसुन कर गिरीश बाबू की निद्रा खुल गई उन्होंने मद्यपान किया एवं काला पहाड़ की वेशभूषा में सजे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए तथा प्रतिमा पर आक्रमण करके उसे खंड खंड कर डाला बहन का आरतनाद पड़ोसियों का प्रतिवाद आदि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका दिन भर परिश्रम करके उस की ढेरी को धरती में गाड़ने के बाद ही ने हुए। उसी रात उन्हें बुखार चढ़ आया और मुंह सूझ गया बहन ने चार वर्ष तक दुर्गा पूजा करने की मनोती की यथा समय उन्होंने उसका पालन भी किया परंतु गिरीश के मन में पश्चाताप का नाम तक नहीं था सुनने में आता है कि उन दिनों ग्रीस की बुद्धि अविश्वास के धूम से इतनी आच्छादित हो गई थी कि वे पथ पर चलते हुए निर्जन स्थानों में शिवलिंग का अपमान करके देखते थे कि शिव कोई सजा देते हैं अथवा नहीं अपनी तत्कालीन मानसिक अवस्था के बारे में उन्होंने लिखा है ईश्वर को न मानना मुझे पांडित्य के लक्षण जैसा प्रतीत होता था परंतु हिंदू भूमि में हिंदू का हृदय अकस्मात ईश्वर को पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकता बंधु बांधवों में जो लोग विद्वान थे उनके साथ बीच बीच में मैं ईश्वर को लेकर तर्क वितर्क किया करता था फिर मैं ब्राह्म समाज में भी यदा कदा आना जाना करने लगा परंतु अंधकार जैसा था वैसा ही रहा क्रमशः मन में आया कि यह सब झूठ है भौतिकवादी लोग विद्वान है ज्ञानी है वे जो कहते हैं वही ठीक है गिरेश का तत्कालीन दार्शनिक विश्वास उनकी निम्नलिखित कविता में व्यक्त हुआ है भावार्थ महाकाल पंचभूतों को हाथ में धारण करके नृत्य कर रहे हैं पंचभूतों का सहयोग उनके लिए बच्चों के नृत्य के खेल के समान है वे जब पंचभूतों को एक साथ बांध देते हैं तो वे हंसते रोते हैं फिर जब वे उन्हें खोल देते हैं तो वे टूट न जाने कहा विलीन हो जाते हैं